एक एक गांव राजा रहे राजा रहे कोई, कोई बाम रव ने कोई बाढ़ ने कोई नथ ने, ने कोई ने दान नहीं देव नहीं नहीं वो देवतने बो ने आती जो बो हूँ जो आप रे खजाना मैं कर ले अच्छा तो मैं कर नाम नाम नाम ही क्यों नाँ नाँ तो लेवना लेवना ही क्यों। ही क्यों ने। सब लेवनो लेवनो ही सब तो बीरे घर में नहीं नहीं वाह वाह तो देवो नाम ही के मारा में में घर शहर कमर कूं दे राजा किया भी, भी, भी, तो भी, तो भी, भी, भी कि मांडे तो तो तो तो हमारे माने वो दे दे तो पील दे दे तो नत तो भाई भाई राजा राजा कहे मैं अटे तो खेल नहीं मांड दू।, दू।, दू तो गांव ले जावे मा कोई कमर है कोई लड़की है मान गांव मानन। गांव गा, है मारे नटको नटको तो वो वो और और वे वे के के खेल वेगा मंडा मंडा करियो राजा ने राजा राजा मान्यो को तो राजा ने मनाय मनायो तो भी ने राजा ने क्यों आप देख देखो, तो देखो। मत तो तो आप नहीं देखो कान दे दान देखा गो आप दान देव कूटूब तो दान लाग कूट मांडो पा खेल यूं खेल खेल दियो ते राग दियो तो बो इनके वो करियो, हरु करियो।, हरु करियो थे भी तैरक दि श्याल राजा कमर और बाई ओर राजस्त आया देख वाज आया तो बो खेल करियो तो कोई एड़ाई था गरा दे देवो नी नी तो बे देखता देखता रात आदि रात नंगरा नंगरा नोपत हकरा हकरा बजावे नाच करे तो तो को नहीं नहीं आदि करता करता चांद मतारे आर्तिया घटके ए अबे अबे अबे तो हाँ, तो धीरे धीरे धीरे कर हाथ हाथ पटक पटक भाई वाह वाह वाह के के थोड़ी में बजाए बजा बजा राजा कमर हूं तो नीतो का क्यों नहीं तो हुता तो की और तो तो वो में में है दे दीवी दीवी है। और बाबा, बात सुबह अपना अपना पिताजी को तो पिता खात्मो कर देता अंदर वे जा तो के वाह वाह अनरत अपना हाथ में भेजा तो और पापरा भागी वे जाता के जाता पापरा भागी वे जाता ए नीतर आ बात तो ठीक ही की के घणी गीवी अबे नी तो थोड़ी रीवी जेको आ बात अपन दाय जबरी लागी वाह वाह 9 लाख रुपया नो हार हो जेको वो दे दियो है वो 9 लाख रुपया नो हार दे दियो वे एनजी अबे नट नटनी राजी विया और खूबानी महिमा करी और खूब नाचा कूदया क्यों हैंग रहा था नहीं तो दो वे दिया दिया के। आयो ठाकर आयो ठाकर लियो लियो ठाकरो हुन तो बंद करा फेंक बान है तोड़ तोड़ा है मैल अनुभव आप रे अबे कवर ने कवर साहब ने भाई ने वो बात दिया है कि मैं तो नहीं राजो आखिर मान्यो तो पिताजी मैं आ आंदड़ी यू दी आंदी तो थोड़ा देवन तो गृफरी आयु आप कोई मैंने पढ़ा हो नहीं आप कोई पढ़ायो लिखा लिखायो और नहीं मारी शादी करी नहीं आपकी देवो की, देव, देव की ले नहीं मारे की धंधो आप पियो और आप तो बूढ़ा भेगा खजाना में आवे जी खजाना मैं को, नहीं मन के बात मैं मैं तो तो तो खत्म और और और आप करो वास्ते वास्ते खजाना के इनके मेंटने वाली गणित गिवीन थोड़ी रीवी अबे छिछ जावे आने मैं मोदड़ी ही दे दीवी राजा ही मन में हो चुके थारी मां जे थारी काम तो गजब कर, कर दिया एन आ तो मुंद्री नहीं तो पांच लाख रुपया दे ही रहती आ जाती रहती राज ने राज कंवर ने दे उन राज शादी दियो। दियो। दियो। कर देस पैंतीस साली हूँ बात ही नहीं करोगे बात ही करो को दिन एक कमर है है शहर वो आटा आयो तो बीर बात कर ली, तो बात में मैं परी हैिताजी तो रो नाक रखने की इजत राखने वास्ते मैं इन्न कहो को नौ लाख रुपया हार हो जिको नटन नटनी ने दे दी हो वाह वाह इतनी बातस वाह बात, बात बलि दिन पादरा पेंडजी पाका बोर बोर गड़ पिंडल घोडा जनी लाडू जी मारे चोर चोर बात में उनका रूप ओज में नंगरा डगड़ पांदड़ो उड़तो जा और उनका लाडू जीम तोई जावे शा जावे राम जी भला दिन देवे इने एक राजा हो अरे राजा बीरे नेम करियोड़ नेम धारण धारण करियोड़ो तो हुर्दी मोड़ वो कर कर वो आपरे कुल्ला दातन करपरा, करपरा। ने ामी बो नी तीर नीरी तीर का रानी ने सासो लागो केलर वेवी राीवी पीर गीवी तो राजा क्यों है तू भेगी मैं तीर का क्री तीर मैं भोजन तो तु, तो बेगी दो के भाई धन गण, मालो है खाऊ ने पीठने सब सुविधा है सुविधा तू हो जाए बात है भाई ने बुझो तो भाई बतायो भाई ने क्यों भाई को बात ठीक रे के ने तो बतायो ने कियो? हो? के बाबू मारे खाऊने सब गणो की कमी है, कोई? नहीं। नहीं। के किसान के जमाई है तो इन कुलादातन करना आपरे तीर मार नतमाई करी हां हां नतमाई करी तीर काढे जिको पग सुका पियाल है जिको कदे ही तीर सूखो तो मारी मौत है एक हेक अब काईटा नाग माई करी निकली काईटा आंख माई करी निकली काईटा कान माई करी निकले हां मौत तो आठ बार मंडरव है मौत तो नहीं तो ये आठ बार काल तो नहीं तो ये सीधे माथे भवें ये कदे कदे मारी मौत है ई सांसों में हुकी हुकी जान होके पिताजी पिताजी ने की हो मैं कहोग ठीक ही दुनिया में के जबरा। यूं कह दे जी के में पाँ भाई गिवी और दिन मोड़ है दातन मोड़ दातन किरण तैयार तैयार राणी त्यारी त्यार एन बात आप तीर रानी का राणी, राणी में ठीक ही देसा दुनिया बड़ा, में बड़ा-बड़ी बड़ा बड़ा तो के। के राणी मन में नत तीर के बडा हो चो थारी मैं थारी मरता तो मरता घरे जा... तो रहता राजा तो आप निकले गो है। है। राजा निकल गो तो राजा धर्मला दरकोसा धर्मजला जाओ जाओ आगे घे तो आगे गांव, हाँ निर्दा निर्द, आंधो आंधो हो। वाह वाह। आपरे कुटिया कुटिया रे रे बैठो। बैठो, बैठो, आड़ी, खेनी, करपरी, तो वो राजा भी आंधा आंधा तुम कहीं देखे कुंडा फला फल गाँव रो राजा हूँ अरे मैं देखूं राजा शाह काबल रे मैं घोड़ा दौड़े जको घोड़ा के आगे निकले किया नहीं आगे निकले बा दौड़ में देखूं के देखूं के राजा मन में होचो थारी मां जड़ूं थारी अटूं काबल हजार को आगी है एन वो आंधी अटै बैठो बैठो के मैं काबल रे मैं घोड़ा दौड़ तोड़ा देखूं तो अटै बैठो बैठो वो देखे तो वो तो ज़बरोई है वाह वाह है तो ज़बरा ज़बरी सा है तो बात तो पक्की पक्की अब आंदे ओ बुजो राजा साहब आप करने जाओ के मैं भाई हमेशा मारी रानी रे नत मैकरी फुरदरी किरण निकलते इन मैं तीर काट तो काट तो तो मैं रानी ने कह तो के रानी मैं केड़ो तो रानी कहती के आ तो बडाबडी है सा जबराऊं जबरा है अरे तो मैं आ बडाबडी देखन ने जाऊं जाऊं के।, के यूं कारण वो बडाबडी देखन ने मैं निकल गो के वाह वाह इन कान मैं बडाबडी देखन ने जाऊं वो क्यों तो, तो तो तो ही ही मन में जबरो हूं ठीक राजा बड़ी देख बीर गया है तो धर्मला धरकोसला जाता जाता आगे आगे गया है तो आगे एक आगे एक आगे दौड़ कर तो वो देख्यो अरे तो दौड़ तोड़ो देखो तो राजा भी नहीं पूछो अरे भाई।, भाई आज तो दौड़े तुम कर बात, है भाई बात है भाई आज दौड़े कि करके एन के वो राजा ने क्यों राजा शाह मैं दौड़ूं कहीं हूँ दिन पहली पहली विद्या है जिकाने मै माड़ा गालनी है तो राजा शिकार आई, राजा शिकार आई, शिकार आई वो कहीं के, जिकाने गड़ाने मै माड़ा नहीं वही मारी, मारी मैं सबा गढ़ाने माय माड़ा गाल एन धरती हेड़े जान था आनो अरे तू धरती हेड़े जान आजी एन हजार ऋणिया तुम माला गाना जी से माला कहा माड़ा के आप ही जाओ निर्द ओ निर्दिल में घोड़ा दौड़ तो, मां हाथ फेगोडी देखा ओ हो मैं ही हूँ जबरो हमेश नीर काटो और हाओ हा नि आंदो है के मैं काबल में घोड़ा दौड़ता देखूं वाँ वाँ। बड़ा बड़ी है तो मैं ही देखने मै देख हूं आप बीर वेगो। बीर वेगो तो बीर वेगो तो जाता जाता आगे गया है तो आगे गया है तो आगे जाओता जाओता आगे बने एक और मिलियो अरे और मिलियो तो वो कहीं करियो छमी नीर पाओ वो आप रे ऊंचो देखे देखे ऊंचो देखे, देखे तो रे? तू तू ही तो तो मैं मिनट है भी तीर भाड़ वो में तीर तीर को चलाऊं नहीं, बाऊं के, के वो राजा क्यों मैं राजा हूँ हमेशा नत मी तीर रानी ने मैं बुझियो बड़ा बडी है घोड़ा तो दौड़ता वो घोड़ा देख दो मैं बुझो कहीं देखे बडा बडी देखने जाऊँ के जाऊँ के आगे वो तो आगे आया तो ओके मैं धरती रे हेड़े जाऊँ और जिकाने गड़ान मई हिंगान मई माड़ा गालू ओ तो मारा गाल तो वाह वाह आगे आया तो थू हेंगों माने जबरो मिल्यो के थेमिना व्या तीर बाया ने देखो थूं दे के 5 से मिनट ने अब पाछो आउनाड़ो है थूं ऊंचो ऊंचो देख के थूं माने हेंगों जबरो के भाई भाई रे के भाई जण में फटाफट तो ही देखो ने तो हालू मैं इतरा दिन जानतो मैं ही धोके जबरो के हरे धरती माते तो जबराऊं सबरा हे के बे आपरे पांचो जी वीर वेगा वीर वेगा से वीर व्याए तो धर्मदला दरकोसा जावता जावता आगे बदलो एन आया है आया तो आपरे पानी पी अरे। बीर वे वे दिया आए तो दिन वो रात्रि बारह एक, तो रात एक बजे वो रूंकड़ो मुंडे बोलियो रूंकड़ो मुंडे बोलियो मुंडे बोलियो के वो क्यों भाई कोई जीवता जागता हो मान का दे तो मैं क्यों बात है काम आवेला का। आवेला के के बात है भाई के मारो कोई छोडो कोई बारे सालरो चट चटेड़ो वे, वे? बिने एन लगाई दियो वे आत जी बे हुन बे घर गांठ गांठ गांठ दे दीवी दीवी में में तो बे दे गीवी। गीवी। देके गीवी। देके गीवी। तो गिया गिया गिया पर पर एक शेर है राजा हो अरे एक भाई ही तो बी भाई देख अधिको वेड़ो सर अध अदीट वियोड़ो हो तो भी हमेश करता और हमेश एक आदमी तो उठे गांव में गांव में तो उन दिन का ही के कुमारी बारी रहते कुछ कुमार पिता ने तो गए गया पर गया तो बे कुमार ने कियो भाई माने रात की रात राती पासो हां थारे उठे राख भाई माने रेऊं देखे एनजी को थारे पे आवे जी को ले ले दे मान रोटी टुकड़ो करन घाल दे जे के।, के रोटी टुकड़ो ने करन घाले तो माने आटो दे दे दी मामा रोटी टुकड़ बना लेवा और थारा भाई वेजू दे पे आवे जी को दे लेवा के भाई राती पासो लेऊं तो कीकर मा तो दो देवी हां जिकार मैं मैं तो पोरो देऊं ने जांपरो राजारे बारे उठे अरे घरे राजाड़ो है को नही नही मैं को नहीं, नहीं के के के भाई के बाई आप पोरा में जाओ तो काई, okay. काई जाओ? के रे विड़ो विड़ो विड़ो है है है आज बारे साल वेगा जिको जिको राजारो, नेम है, पोरो है। जिको वो आदमी क्या जिको कोई गमाई देवे, जिकान भाई देवे देवे के, के? <laughs> में में के? के? के तो नहीं जाओ जने तो नहीं जाओ जने ना, ना दे देवे देवे के जाओ वहां हगड़ाई बीर राजा के राधा तो तो पोती रा वो राधाकिया नीतो वेगो करो हाथ गए भाई गये तो मैं भाई है जो थान परनाय देव देव के ओ मारे नेम धारण करियोडो है एनो नेम धारण खंडत वेमुद को नहीं नहीं दिन में रात की रात तो ओ पुरो दियो हुकदुकु हेंग रात भाई रोई कुल्लार क्रिया तोय बे हुकदुकु पुरो दियो है एन दिन ओगो एन के क्यों जाओ भाई अबे उठे कुणे जाई के जाई के दिन में क्यों भाई दुदु तो कौन जावे ओ दौड़नालो है ओरी जावे जको पाछो बेगो आई जाई वो क्यों मैं तो अबार घंटा यूं करन आपरे बीर गियो। बीर गियो। करन आपरे गियो दौड़ करी को दस मिनट रोकड़ा रोकड़ा खाने छोटा दूजा पाड़ो नीत थोड़ा थोड़ी नींद आडो वेगो आडो वेगो आडो वेद आई नींद आई तो है तो नींद एक फिर गियो।, हाँ वो। वो गित, गियो गियो है वो वो वो वो आप आप रे रे ले गिटन नरनु बो नींद बिन ठाकड़ी कोई नहीं जिते वे अरे आपने एक घंटा रोकियो चार घंटा आयो कोनी बात भी, हाँ बात भी भी है निंगे तो करो क्यों नीघे करे। करे। तो करे। करे। वो आंजियो आप रे खेन लगाए पर देखियो देखियो भाई वो तो जाए छोटा तो घने पाड़ी पड़िया है नींद रे मई नींद नींद है के बीरे साथी रे माते पीवण हाब बैठो बैठो जको वो सासा गिटे जको अबे तो 5 10 मिनिट रे मायने वो सासा गिट जाय जाय के 5 10 मिनिट रे मायने सासा गिड जाय तो वो पाछो आवे कोनी के भाई वो पाछो नहीं आवे जने तो दूधम तो उठो पाछो जाई जे कोनी ने कोण सोडा ले अरे हां देख एन के कियो जणे कजण भाई अबे बिनने जगावे की कर की कर जगावा निशाणाबाज तो जावे जावे भाई भाई भाई चलाई के के तीर वो में तो भाई मने दे। तो तो वाँड़ू तीर वाँड़ू। मैं वो वो मैं तो पन तो तो आज, तो मने मने दे आज आज इतो ताक, हूँ के मने दिस ले आसारा की करके। की कर आपे तो बेटो तो तो जा है।, है।, तो है तो निशाणो बतावे आंगली तीर भाई है आपे हाँ पी हाँ हाँ थोड़ी मैं लागो तो थोड़ी लागता है थोड़ी हाँ आगो दता पड़े। जो, हाँ आगो पड़ियो है थोड़ी दान आगो नींद जागी बीरी? एनके बीरी नी, तो ये जागी को? जागी को जागी, जागी एनके तो वाह वाह क्यों कोई नींदी को बी रोंखड़ा रे पांदड़ा रे बिचाकर काडयो तो बो एकणताम रोंखड़ा हगड़ा बे पांदड़ा खना रोट्या अनके बोल्या अनके बेरी नींद जागी नींद जागी नींद जागीन के क्यों हो मोड़ो वेजा तो अबार तो धुलम वेजाता फाचो आधनो अरे अनके वो हड़पड़ा उठियो अनके वो हाफ पोयड़ो देख्यो वाह वाह अनके क्यों क्यों थारी मां जड़ो थारी नींद काई आई वो तो अबार पण हाफ खाए जा तो अबार हमुदी नींद आई जाती के वे तो लारू वो बाणो काम हो देखो वो काम लियो एन वो हाथ ने मारियो जणा पा हल्ला ने ता आले तो कोई नहीं, नहीं के वो तो उठो तो फाटो सुटो जणा पाचो आए अरे पाचो आयो है एन के वो आपरे थोड़ा गसपुरा एन भाई रे अडीट रे लगायो तो लगावता है अडीट होजो के 12 साल रो गियो पर गियो पर 12 साल रो अडीट गियो पर है तो अडीट जावता है वो आपरे भाई ने अबे पनावनी करू कर दे से क्यों भाई ने पना देओ अरे पर भाई ने तो पन्नावे पन भाई अबे वे राजा तो के मैं और कहे मैंने भाई भाई ने अभी राजा खाओ वेगो तो भाई अब किन पन्ना पन्ना राजा क्यों अबे भाई ने किने परनावा राजा ही दुखी वेगो अरे अरे भाई अब लड़ीजन रह एक तो थोड़ा लेन आयो अरे दोनार आयो, और ये वो फा तो हाप, तो हाप बेगो, तो बिन नींद आएगी एक जनो तीर, तीर चलायो तो तीर चलायो तो तीर ही चलतो कोनी, आंदो है ओ आंदो आंदो निशान बताया तो निशानो एक जनो निशान पे तो, तो नींद जागी जने एक बजाए जगायो जगायो दंतो भिड़ो तो तो तो करियो गांवरा ने न्याय न्याय तो तो ने गांवरा करियो के भाई हो भो थोड़ा, भो तो आपरे माता पिता नहीं पी तो तो सके अरे। तीर तीर वो वो वो चलायो तो तो सब निशाना निशाना काम हो तो राधव तो, तो, तो तो तो है तो जी को नतमी तीर कार भी राजा ने पसे पसई भा, राजा बूझो रानी बूझो कि राजा साहब तो पन्नाओ पण पन कई है के? टा राजा है, है? जन बो क फलाना फलाना गाँव रो राजा हूँ और मारे खुदरे घरे रानी है पर मैं हमेशा नतमी तीर काढ़ जन हमेशा बूझ तो रानी ने कि रानी में कहोक जन रानी कहती के हो आप तो जबरा होते तो यूँ कारता कई दिन बदित तो के के तो मैं, मैं राजा हूँ तो राजा बी राजा ने बा, बाई पना दिए उठू डाल हाथी घोड़ा दे ने राजा ने पा तो रामाने कर दिन दे बात कहू सा एक राजा हो अरे राजा होदनबो कहे आपरे बीरे कने राज थोड़ा ही था वाह वाह गांव थोड़ा ही था दनबो राजा तो घणो शूरवीर हो हो पण शूरवीर वेणो कहे बीरे कने राज थोड़ा थोड़ा गांव थोड़ा आदनबो घणो शूरवीर हो दनबो आपरे दूजा कने गांव आदिकने जी जीतन वास्ते गियो गियो जीतन वास्ते गियो दनबो दावता दावता घणो आथाते गियो दावता दावता दिन बदगो दिन बदगो तो एक जाट जाट जाट जाट जाट जाट रे, जाट रे वो करने करने करने जान रात रत, राती तो जाट रे तो तो तो खान वे वे वे कोई राजा मारा तो वे के के के थुली ही ज़्यादा धंधो हैीचड़ो राधियों अरे हो कम है। एन मैं मोटो बारे राजा बननी चांके। चांके। के चाहू ठीक है जाओ तो ठीक ही काम है इन रात्रि-पास के। के तो राथ किता बेगा राजा का ना जीत हो जाट क्यों ठीक साओ जीत फाचा जाट नहीं आप रे, हो को नहीं राजा, राजा तो घी दियो, है। नहीं। गाल दियो, गाल दियो तो वो खीशडो गरम, -गरम खीलियो तो राजा कद खीचड़ो खाओ खीसा जाने तो राजा तो अड़पड़ा ये बच्चे भी खीसड़ा राथ गालियो हाथ गालता राजा जड हाथ बळगो तो हाथ बळगो तो जाठनी देख न हसी हसी हसी के के मैं रात जितने जाऊ मैं 12 गाम रो राजा है जिकाने जीतन फाचो हम आओ के एनीरा तो या भूटाडा रो हाथी बळगो ओ कद जाई एन कद जीतने आई के एन के वो जाठनी ने जाठ केवे के, के गेली थने ठाको नी ठाको नी ए कद खीसड़ो खायो एन कद खीसडा रो हवा द लियो हां एन काई ठा ना एन काई ठा वाह वाह वो हम हम जाए। हम राजा राजा कने के के के कहीं भाई भाई भाई एक बात हमारी मान मान लो लो बोल बता के वो है यूं खाओ को नहीं था कर। वो आप खुर्चना ने कोरो थोड़ो लेन खाओ काई तो हवा डाले, माय गुणे थाने था पड़े। था। था पड़े के। जने राजा ना वो न लाए, एक में कर गी और शक्कर चारू मेरू थोड़ थोड़ो हलायी बढ़िया मीठा मीठा खावे तो राजा ना ना तो लागो। राजा तो मन में हो कुटियोड़ी है इती हवाद लागे। बनावा इती, अलप है। इती करा। आगे, अलप है के राजा खाय परी पी एन क्यों हो भाई ओ तो मने मने जबरो जिमाया, के। जिमाया, वो, जिमाया। के एक बात और के। के बो, बोल भाई कई कहे जो खीसड़ो खाओ जो तू गीते ला तो जीत जावेला देखे मैं एकलो जा एन बारे एक तू खड़ा खाय खी में हाथ बढ़ियों जो तू तारी मौत बीरी बात राजा बो आप जेली और जान दे दियो गांव वास्ते नहीं मैं तो एक गांव वास्ते, okay. गाँ तो वास्ते, गाँ वास्ते गाँव रा पांच हाथ आदमी हम आ गया तो झगड़ो कर जीत नियो है पाचो आयो है तो पात्र थोड़ा पा पांच हाथ आदमी आया नहीं तो अब कहीं जीतन जीत जीत एक मेल दें। मेल जीत गियो। गियो न तो अब उठे खूब नचावे कूदावे खूब खेलकूद करे अरे। वो तो मस्त मगन वे गोचारी ठा पड़े तो लखपति वेगो क्योंकि पहली तो थोड़ा ही गांव गांव लड़ता एन थोड़ा तो, गांव वेगा धान घोर घी इनकम, इनकम ने का बो तो राजा तो, ने, ही नहीं रहते वाह तो एक दिन जो तो समाज हो गो तो उठे नट और नटनी खेल मान्य होल मान्य हो तो वो खेल देख और भी रो नटनी रो नाच देख है वो वो तो तो सर ने कहे के बोल नी तो मांगे जी कोई आज में मन में देखो थारी मारी राजी तो राज देगी तो धन दे दे दौलत मांगी दौलत दे दे घोड़ो मांगी तो घोड़ो दे दे हाथी मांगी तो हाथी दे देने आधो राज आधो राजू भाव जी मैं का यूं कोई कमती माया हूं कहीं के मैं फलां सिंह जी राजा है बारे घावरा बीर वारो नठ हूं एन बाणी नठनी अरे देखो मारे घणा ही गांव दूजे आपरो कोई मोटो नाम होण एन मा तो आया, आया आओ वचन देओ तो मैं मांगू नेत्र नहीं, नहीं, नहीं मांगू नहीं मांगू एन वचन हार वे जाओ तो मांगू कोनी अरे के जान नठनी आज तो तू मांगी मुंडों जी कोई मैं देऊं वचन हार कदनती वे कोइ नहीं के राजा मारे गणू, गणू, और है, थाट, मारे मारे तो है है है की बात री कमी तो आपरे जिको सीट जाजम जाजम जाजम है, जाजम माते आ, शिंगाशन माते।, शिंगाशन माते माते हंग रे बलि राजा मन में थारी थारी तो कर दिया आ, तो पण राजा मनमोह जन कासे दूर होथ थारी मा जण थारी नटा तो खोटा नटा तो ही खोटा वचन हार वे जावा ए नट जावा तो नट है जेको गांव गांव में राजा मु महाराजा मुंडा के जाय जान के नटगा के वचन हार वे गया के जबरी पाजी यूं कण वो राजा पदगो अरे राजा घड़ी उबोरियो दो घड़ी उबोरियो अनके बात होत में लागो अनके बात भात जाटड़ी याद आई अरे जाटड़ी याद आई अनके कियो भाई आज तो दबजा तीन दिन मोने मोल दे दे तीन दिन थने खुली हंग के वो तीन दिन भाई कने भी भी। तो उपाय बताए तो आप जीत बाकी पार नहीं पड़ा आगे भाई उपाय बताई तो भी उपाय काम करियो तो अपना बार जीतगा तो भाई का ना पार पड़ी नहीं तो पड़े कोई नहीं अबे अबे उठो है लेना खड़िया, खड़िया? खड़िया आज को आगे में ढाणी नहीं तो होता होता भाईरी ढाणी लादी लादी ही। आगे भोज रोटिया करती इन की इनके क्यों हाँ भाईरी तो आई से ढाणी आई भोजाई ने पूछो भाभी भाई ही के के देवर जी भाई तो गिया है बाढ़ ने अरे को अबार दो नाऊ ना हाँ, के मारे तो देख ले कभे। की बात है कोई, गड़ी नहीं। ए, गड़ी कोई नहीं नहीं नहीं भाई भेगा भाई ने बता दे बात करके तुम के भाई तो नरे वो भी आओ आओ मै तो, तो तो जाऊ आप आयो अरे के भाई आयो कहीं अब की पतगी पार्टी फाटक में बड़ गो वो थारी भी नहीं निकले कोई नहीं क्या के भाई में पाड़ियो रोटी रोटी खा राजा ने कि रोटी भावे राजा मन में हो बात भाई नहीं बताई तो अपन राजा वे नी की काम रहा को नहीं भाई ने बुझो भाई कई बात है भात तो बता के बाद कहीं बताऊ मने नट नटनी नटनी बचना में ले लेनी ले। okay. बचना में ले लेन देने तो धन दे देगी तो घोड़ा दे देवा और हाथी मांगी हाथी देते मैं नटनी ने बतन दे दियो तो नटनी तो कोई धन मांगियो को नहीं कोई कि... राज मांगियो नहीं मांग की मांगियो कोई नटनी तो कह मैं थारा सिरे तक हैगड़ा हसे और पोजिशन हर जाएगी और, तो तो वेगी। तो वेगी और नट, नट नटनी दावे फला गो राजा होता गो जी सिंघासन माते यो करन भाई ने बात बताई रोटी खाऊ रोटी, रोटी तो भावे को लेकर अभी ने माडाणी रात की रात राय क्यों क्यों तो पाडियो हालते है बाहर काटते रंजन रोटी जीवन मोजू नींद लेके और बाद रोटियां करिए, इन गवार करिये गलिया बढ़िया था जी को, को आज हाथी लेता आला तो आज लेर वेगा कह रहे भाई पा तो हाथ था आज तो काम घएगा तो हाथ लेवा एन गिया। खेत में कियो राजा तो कहे नहीं आज रो को आज अपन नहीं तो वो हल्ते जीते गा हसे कोई कहे कोई कहे कोई क्या तो हंगीन कोई क्या नहीं के जबरी भी राजा रे मैं बात करी बात करे इतम वो जाट गियो जाट गियो जाट दान जाट गियो आप हालो जको मैं आऊं के अरे वो जाट लारे डबगो लारे डबगो तो वो राधा राधा जान आपरे मेल में ताकत माते जान बैठो इतम वो जाट है जको जान बारे खेंगारो करियो करियो खेंगारो करियो तो गांव सिरे पोळी पोल्ले पोराय ताउबा एन के वो तो हेजू आपरे फगर क्या पिरोड़ी माथाडा माथाडा के माते जय लियोड़ी ने हेजू हेजू वीर वे गियो है एन के वे देख लियो है है के थने थोड़ो को को को करें करें है को के? के? के? हेजी हेजी बावा। है ध्यान कोनी कोई कोई मैं पकड़ पहन के के राजा ने कह दिया तो गाड़ी गाल क्या राजा राजा ने मैं मैं तो तो जाऊं जाऊं के अरे अरे वे पकड़ पकड़ लावे। क्या अरे पकड़ पकड़न लावे रे तखत करने मत लीजियो हमारे हंग मारक भूं बी है राजा ने एलो पड़ियो एलो पड़ियो क्यों भाई राजा राजा क्यों भाई ने तो तो तो आऊं आऊं मत पकड़ो आऊं तो <laughs> वो राजा कने गियो राजा आदमी मेलियो तो नट नी भाई नटनी नीणगारीणगार कर फ्री एन तरह लगा उपन सटन अंगन मर थे चड़ी सा, चड़ी तो तो सा, सा, आगे वो वो एक एक क्यों, मैं मैं अब के हंगती, दो हंग, हंगता नहीं ना के, मारो भाई है हूँ बचना तो ठोपो पड़ गो तो आई है